श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ नोध्याय ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोक भागवत का उपदेश श्रीशोकुवाच आत्म मया मृते राजुभत्म न घटेताबंध स्वप्न दृष्टुरी श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता बहुरूप युवा भाति माया बहुरूपया रममाणो गुणे स्वस्या ममाह मिति मनते विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है और जब उनके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूं यह मेरा है इस प्रकार मानने लगता है यम ने रमेता गोह सक्तोदास्ते तथो भयम किंतु जब वह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है आत्मा राम हो जाता है तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है आत्म तत्व विशुद्धम जदा भगवान तम ब्रह्मणे दर्शन रूपम अव्यलीक वृथाध ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्मतत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ स आदि देव जगता परो गुरु स्वधिष्ठाजी ताम नाध्य गताम विधर्य तीनों लोकों के परम गुरु ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर करने करने की इच्छा से विचार करने लगे तो जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनी है वह वा दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई सचिंतक्षर में कदम इस चो एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के सोलहवें एवं इक्कीसवें अक्षर त तथा प को तप तप तप करो इस प्रकार दो बार सुना परिचित महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं नि समय्यक्शो विलोक्य त्र्य तपस्या मन स्वादिष्ट तपस्ुपादि यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हिस समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया दिव्यम सहस्राब्द मवोघ दर्शनो जितात्मा विजि भयेंद्रिय अत्यतिलोकनम तपस्तपी तपताम महा हितह हितह। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं उनका ज्ञान अमोघ है उन्होंने उस समय एक सहस्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित्त से अपने प्राण मन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके तस्मय स्वरोकम भगवान सभाजत परम परम उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है उन लोकों में किसी भी प्रकार के क्लेश मोह और भय नहीं है जिन्हें कभी एक बार भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं प्रवर्तते यमस्तो सतम च मिश्रम न च काल विक्रम नाया किता परे हरे अनुव्रता युधा सुरा सुरा अर्चिता वहाँ रजोगुण तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है फिर माया के बाल बच्चे तो जा कैसे सकते हैं वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं श्यामाता सतपत्र लोचनासंग्रा सुरच सुपे सतह सर्वे चतुर्बा रवि कनिष्का भरणा सुवरचस उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है वे कोमलता की मूर्ति हैं सभी के चार चार भुजाएं हैं वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही मणिजटित स्वर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए रहते हैं उनकी छवि मुंगे मैदुर मड़ी और कमल के उज्जवल तंतु के समान है उनके कानों में कुंडल मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभान मान है राजिष्णु परितो विराजते लसद विमानल महात्मना विद्योतमान प्रमदोत्तमा तब्युद्रावली जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभामान होता है वैसे ही भलोक लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है श्री यदिंडो ऋगा करोति बहुधाभिभूत भी करानुमान प्रियकर्म कर्म उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं पार्षद मुख्य परिसेभ ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है सुनंद नंद प्रबल और अर्हन आदि मुख्य मुख्य पार्षदगण उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं भृत्या प्रसादाभिमुखम दृगासव प्रसन्न हासोचनाननम कि कुंडलनम चतुर्भुजम पीताम्बरम वक्षसिल उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है आंखों में लाल लाल डोरियां है बड़ी मोहक और मधुर चितवन है, है ऐसा जान पड़ता कि अभी-अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना दे देंगे, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहे हैं वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर चार बुझाए हैं अरघरमा सितम ऋतम चतुषो पंचशक्ति युक्त भगै स्वैतु स्व धामम ब्रह्मीश्वरम वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार मन दस इंद्रियां शब्दादि पांच तन्मात्राएं और पंचभूत ये पच्चीस शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं समग्र ऐश्वर्य धर्म कीर्ति श्री ज्ञान और वैराग्य छह नित्य सिद्ध स्वरूप भूत शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं उनके अतिरिक्त और कहीं भी वे ये नित्य रूप से निवास नहीं करती वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निर्मग्न रहते हैं तदर्शनाह्लाद परिप्लुता सुलोचन ललामपादा उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद के उद्रेग से लबलब लबलब भर गया शरीर पुलकित हो उठा नेत्रों में प्रेमाश्र उ आए ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुका प्रणाम किया तम णम समुपस्थितजा विसर्गे निज शासना प्रियम प्रीत मना करे प्रसन्न ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा भगवान ने तो कहा ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है तुमने श्रेष्ठ रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते परिश्राम सो मदर्शनावी तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हो ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है मणिशितानो भगो यमो कबलो कर्णम यदो पथ्य यदो पथ्य रहसी चक्र थ परम तपह तुमने मुझे देखे बिना ही उस सोने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है प्रत्यादिष्ट मैं तत्री कर्माते तपो में हृदय साक्षात्मा हम तपसो तुम उस समय सृष्ट रचना का कर्म करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ सृजा तपसै वेदम गृथा तपसा पुनः विभर में तपसा विश्व वीरियम में मैं तपस्या से ही संसार की सृष्टि करता हूँ तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ तपस्या मेरी एक दुर्लंग शक्ति है ब्रह्मोवाच भगवान सर्वभूता अध्यक्ष अवस्थित गुहा वेदाह प्रतिरुद्धेन प्रज्ञान चिकीर्षित ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं तथा नाथ मानस्य अनाथनाथायथितम बराबरे यथारूपे जानी स्वरूपिण नाथ आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं, यथा यथात्मा योगे नानाशक्तियोंप्रेहित विलुंपन विसृजन गृहन विभ्रदात्मात्मना मोघ संकल्प उर्णना तथा तथां धेहि मनीषा वयी माधव आप माया के स्वामी हैं आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं इस प्रकार आप कैसे करते हैं इस मर्म को मैं जान सकूँ ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए करवाले आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और श्रेष्ठ की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। जाऊ सखा सख्यो भोजनम तो। मामे अभिवस्ते आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठो श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गु विज्ञान च सरहस्य गया श्री भगवान ने कहा अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ तुम उसे ग्रहण करो यावान हम यो यद्रूप गुणकर्मक तथा अस्तुते अस्तुग्रहा मेरा जितना विस्तार है मेरा जो लक्षण है मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसे ही अनुभव करो अहमेवा समेवा गृह पश्चात हम यथेतचा जोष्य सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था मेरे अतिरिक्त न स्थल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ ऋतेर्थम यद प्रतीजेत न प्रतीजेत वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती इसे मेरी माया समझना चाहिए। यथा महांत भूते सुच्चा तथा ते ते जैसे प्राणियों के पंच छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते वैसे ही इन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं और दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं एकतावत जिज्ञास्यम तत्व सर्वदा ब्रह्म ब्रह्म नहीं, ब्रह्म नहीं। इस प्रकार अन्वय की पद्धति से, से यही सिद्ध होता है कि निर्वातित, सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है समाधिना विमुह्यति कल्प ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पुनः निष्ठा कर लो इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की शिष्ट रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा श्री सुकवाच संप्रदनो जना परम पश्य तस्तूपम आत्मनो नुणधरी श्री सुखदेव जी कहते हैं लोक पिता ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया अंतर्हतेन्द्रियाय हरिए विताजलि जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की प्रजापति धर्म पतिरे कदा निमान जमान भद्र प्रजाव षत स्वाम एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वाथ की पूर्ति के लिए विधिपूर्वक यम नियमों को धारण किया तम नारद प्रियतमो रिखादान मनोव्रत श्रु सड़ शीलन प्रश्रय धन च मायां माया माये महाभागवतो विष्णु महामि महा, महा भागवत उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया दुष्ट निशाम्य पितरम लोका भवान जन्माती परीक्षित जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो दशलक्षणं भगवता पुत्राय उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए फिर उन्होंने यह दशलक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था नारद प्राह मुनि सरस्वत्या सटे ध्यायते ब्रह्म परम जामित परीक्षित जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में भग्न थे उस समय देवर्षि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया यदता हम तया पृष्ठो वै राज पुरुषादित यसे तदोपाख्या कृष्ण सह तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत महापुराण के रूप में देता हूँ इतम भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम धुति स्कंदे नवमोध्याय